आज 28 जुलाई 2016 गुरुवार सोलह गुरुद्वार का दिवस है और हरिद्व प्रकाशन का साप्ताहिक कार्यक्रम है और सप्ताह साल पिछली बार हमने 36 तत्वों के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें करी थी लेकिन वो बातें पूरी नहीं हो पाई थी समय सामान्यवाह के कारण तो उन्हीं बातों को संक्षिप्त में पूर्ण करके फिर हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हमने देखा था कि परमेश्वर शिव इस ब्रह्मांड को अपने आप को ब्रह्मांड में बदलने के पहले वो एक अकेला था उसमें न कोई भिन्नता थी न कोई आयाम था इसलिए वो समय से भी परे था और उसने जब अपने आप को इस विश्व के रूप में परिवर्तित किया जो एक मात्र उसका मनोरंजन था एक खेल तो ऐसा करते ही समय भी शुरू हो गया अंतरिक्ष भी बन गया क्योंकि अंतरिक्ष और समय दोनों एक साथ ही रह सकते दोनों में अलग अलग रहने की कोई संभावना नहीं जहाँ अंतरिक्ष नहीं है वहाँ समय नहीं हो सकता और जहाँ समय नहीं वहाँ कोई अंतरिक्ष नहीं रह सकता अंतरिक्ष और समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो उसी समय से वो कुछ बना चूंकि विज्ञान भी कहता है अध्यापक भी यही कहता है कि किसी भी घटना का जब तक कोई साक्षी नहीं है उस घटना का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। इसलिए ब्रह्मांड जब प्रकट हुआ तो उस प्राकट्य का साक्षी उसी को अहम परशु और वो उस प्रथम घटना का दर्शक होता उसने सबसे पहले ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की घटना को देखा क्योंकि वो सबसे पहले ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की घटना का साक्षी था इसलिए निश्चय वो समय से पड़े किसी भी अंतरिक्ष की सीमा से पढ़े इसलिए हम उसको असीम अकाल इस प्रकार के नाम से पुकारते हैं। ये बातें हमको बार बार इसलिए जो हमें लाना पड़ती है कि जब हम परमेश्वर के स्वरूप को ठीक से समझते हैं तो ये हमारे चिंतन को गहरा करता है चिंतन को एक विस्तार विशालता देता है अन्यथा हमारा चिंतन ऐसा होता है कि भगवान कहीं आसमान में बैठे हैं किसी स्वर्ग में बैठे हैं कि, कि, कि कोई अलग लोक हैं जहाँ भगवान बैठे हैं ना? और यहाँ हम जिसम के कर्मचारी हैं एक उनका ऑफिस बना रखा ब्रांच ऑफिस उसमें अपन लोग रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है वरण पूर्ण विश्व एक यूनिट है विश्व मतलब सब आ गया उसको दूर से दूर चाँद सितारे जितने आकाश गंगाए हैं वो और हमारी धरती और उसका सब कुछ इसमें रहने वाले जीव जंतु से लेकर जड़ चतन सब कुछ सब कुछ मिला कर एक विश्व बनता है तो समस्त विश्व एक इकाई है और वो इकाई अपने श्रोत से जुड़ी है। हर इकाई अपने श्रोत से जुड़ी है ये बात नोट करने लायक है अपने पास कि हर इकाई चाहे मैं हूँ तो शिव से जुड़ा हूं आप हो शिव से जुड़े हो ये दरी है चाहे कि चप्पल है, ये शिव से जुड़ी है क्योंकि उससे अलग होकर किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं अगर कोई भी चीज़ अस्तित्व में है मतलब वो अपने स्रोत से जुड़ी अपने स्रोत से अलग होने की कोई संभावना नहीं क्योंकि ये विश्व एक इकाई है इसके बाहर जाना असंभव है अगर हम इसके बाहर जाकर देख सकते तो हम इस ब्रह्मांड को दर्शक की तरह देख सकते कि ब्रह्मांड कैसा दिखता है और हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि हमारा कोई विषय नहीं हम तो दूर खड़े होकर देख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है लेकिन हम ऐसा कर ही क्योंकि हम इस ब्रह्मांड की अभिन्न इकाई का अभिन्न हिस्सा है एक यूनिट है उसका अभिन्न हिस्सा है तो हम इस ब्रह्मांड को दर्शक के तरह नहीं देख सकते हैं। और यही क्वांटम भौतिकी का भी निष्कर्ष है कि कोई भी घटना का परिणाम मात्र दर्शक पर निर्भर करता है जिसको हम दर्शक के ऑब्जर्वर बोलते हैं उस निर्भर करता है इसका मतलब कि उस घटना में बाहरी आयाम और आपके भीतरी आयाम दोनों इन्वॉल्व होते हैं और आध्यात्मिक कहता है कि जो भीतरी आयाम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है और अब धीरे धीरे विज्ञान भी इस बात को समझने लगा इसकी सबसे शुरुआत कहाँ हुई थी जब एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था अब कर, करीब सौ वर्ष पहले आज भी वो दुनिया की अत्याधुनिक लेबोरेटरीज में लाखों बार फिर से किया गया हर बार परिणाम वैसे आते, और वो एक्सपेरिमेंट लोगों के आंखें खुली उसमें कि हम भौतिक शास्त्र को जैसे निश्चितता का नियम मानते थे कि बस ये ऐसा है दो और दो जोड़ेंगे तो चार ही आएगा तीन और तीन छ या है हम इसको इतबल से डालेंगे तो इसी गति से जाएगा मतलब हम उसमें हर चीज़ की गणना के बारे में कहते थे इसलिए उस समय की अवधारणा ऐसी थी या तो शून्य या एक हम बिल्कुल हाँ या ना वाली बात करते क्योंकि हमारे पास एक ठोस गणित था और जो समय की कसौटी पर सही उतरता चला जा रहा था हमने गणना करी ग्रहण कब आएगा वो गणना सही निकली हमने गणना करी, चंद्र ग्रहण कब आएगा वो गणना सही निकली तो ऐसे हमारे समस्त गणनाएं जब सही होती चली गई तो हम उस विज्ञान को पुख्ता समझते चले चलेगा इस विज्ञान में मात्र हम कंकाल की गणना करते आए उस कंकाल के अंदर जो जान थी उसकी गणना करना भी तब जब एक डबल सीट एक्सपेरिमेंट आया उस एक्सपेरिमेंट को कभी अपन यहाँ पर लेकर समझेंगे निश्चित समझेंगे क्योंकि वो चीज़ बड़ी विशिष्ट है तो निश्चित रूप से भौतिक शास्त्र का एक्सपेरिमेंट है पर अत्यधिक रोमांचक इतना ज़्यादा रोमांचक कि कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है भौतिक शास्त्र के कुछ प्रयोग जो बताते हैं चेतना का अस्तित्व और उसकी सुप्री में से चेतना जड़ संसार से ऊपर है जड़ संसार में तो जो हो रहा है वो चेतन संसार का प्रतिबिंब है चेतन संसार उसको नियंत्रित करता है और जड़ संसार उसको अनुगमन करता है चेतन संसार ये बात अगर अध्यात्म कहता है तो कहता रूटीन बात है तो ना कि चेतना सबका लेकिन जब भौतिक शास्त्र में ये बात बोलता है तो हमारी आंखें खुल जाती और जब वहाँ की किताबों में ये लिखा तो लगा जब ये सारे एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान में तो नहीं हुए अधिकतर ये अधिकतर विदेशों में हुए खास तौर तो से तो पश्चिम देशों में विकसित देशों में हुए आज की तारीख में हमारे पास भी ऐसी किसी लेबोटरीज यहाँ भी होते तो उन लोगों ने भी ये कहा कि ये तो हजारों साल से जो पूर्व का आध्यात्म है हम लोग पूर्व की गिनती में आते हैं ओरिएटल साइंस या औरिएंटल फिलोसॉफी पूर्व के विद्वान तो हजारों साल से बात कहते आए हैं और हम उनको दक्षण से कहते हैं कि कोई प्रमाण के बिगड़ बातें करते हम आत्मा कहते हैं तो पहले निकाल के बताओ आत्मा है आत्मा तुम्हारी तो इस प्रकार की बातें विज्ञान आरंभिक रूप से करता था क्यों कि वो कंकाल का विज्ञान था वो चेतना का विज्ञान नहीं था पर जब सबसे पहले चेतना ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई विज्ञान में तो सब भोजक के क्यों कि गणित वहाँ फेल होने लगा अनुमान गलत निकलने लगी तब एक थ्योरी आई अनिश्चितता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ अनसर्टनेटिव मतलब विज्ञान के जो बड़े बड़े धुरंधर थे वो भोखला गए क्यों भोखला गए क्योंकि विज्ञान में अगर कोई चीज अनिश्चित है और हम उसको निश्चयता का जामा पहना ही नहीं सकते तो ये उनके विज्ञान के अस्तित्व को ही हिला रहा था ये उनके समस्त मान्यताओं का खंडन करता था ये बात अब से करीब सौ साल पहले 2015 से 2025 के बीच हसीबर्ग आए हैं शोडिंजर आए हैं फिर आइंसटीन आए तो हम उस कंकाल के विज्ञान से उस कंकाल के विज्ञान से चेतना के विज्ञान में प्रवेश कर तब हमको वो बात जो विश्व एक इकाई है वो बात तब समझ में आने लगी कि सत्य है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम अब उस शिखर के करीब पहुंचने लगे कि कंकाल का विज्ञान जो था या कंकाल का गणित था या वो गणित था जिसमें हम अपने आप को अलग करके बैठ गए थे बाद में वैज्ञानिकों ने भी ये बात बोली कि प्रयोगों में प्रयोगकर्ता को भी शामिल करना जरूरी है सामान्य जो प्रयोग होते हैं जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर सोडा बायर मिलाया तो ऐसे प्रयोगों में हमको प्रयोगकर्ता के शामिल होने का एहसास कभी नहीं अंदाज भी नहीं लगता लेकिन जब ये प्रयोग या तो अत्यंत विशाल स्तर पर होते गलेक्सीज के या फिर ब्रह्मांड की बहुत दूरियों के स्तर पर होते हैं या अति सूक्ष्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है जैसे सब मॉलिक्यूलर लेवल पर, तब ये बात समझ में आती है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसको गणना में लें तो विज्ञान कंकाल से विज्ञान से हटके चेतना का विज्ञान बना और फिर दोनों के समन्वय से विज्ञान का नया स्वरूप पैदा हुआ जिसका हम क्वांटम भेजें तो फिर नाम बार बार सुना हो ना लेकिन कुछ न कुछ धीमे धीमे इसके कॉन्सेप्ट हमको हमारे दिमाग में बनाना पड़ेगा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं या क्वांटम भौतिक बोलते हैं वो सचमुच में चेतना के अस्तित्व का पहला प्रमाण था हिंदुस्तानी को या हम जैसे उन लोगों को जो इस चेतना के अस्तित्व को सनातन समय से मानते आए हैं उसके अस्तित्व को हमारे पुराणों में वेदों में उपनिषदों में बहुत प्रखरता से प्रस्तुत किया गया इसलिए हमारे लिए कोई इतनी आश्चर्य की बात नहीं थी विश्व के लिए ये घटना आश्चर्य की बात थी और हमारे लिए संतोष की बात थी कि विश्व से वो हमारी जो मान्यताएं हम हजारों साल से जो हमारे सर्वोच्च बुद्धि बुद्धिजीवी मानते आए हैं या हमारे ऋषिगण जिस मान्यता को सर्वोच्च और सर्वोत्तम ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं वो बात अब हमको विश्व से भी उसका एंडोर्समेंट मिल रहा है न उस वो बात वहीं से बाहर से भी तस्दीक हो रही है किसी अन्य स्रोत से जो स्रोत पूरी तरह से निरपेक्ष है हम पर आधारित नहीं जैसे मैं गुरु की कही बात को मैं कहूँ नहीं सकते तो तुमको वो ठीक है तुम तो गुरु के चेले हो कहोगे से उनको कैसे झूठ साबित करोगे तुम तो वोत ले चुके हो कसम खा चुके हो कि गुरु के मार्ग पर चलना है क्योंकि तो तुम तो सत्य बोलोगे तो वो सत्य है लेकिन जब वो बिल्कुल किसी ऐसे श्रोत से वो बात आती है जो पूरी तरह से असंबद्ध है जहां किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं जहां पर कि श्रद्धा और समर्पण नाम की कोई चीज नहीं बिना श्रद्धा और बिना समर्पण के भी अगर प्रतिबद्धता से सत्य की खोज करी तो वो वहीं पहुंचने लगे जहां पर की हालांकि उनके लिए आश्चर्य की बात थी लेकिन वहां सत्य के करीब पहुंचना उस रास्ते से भी संभव हो गया क्योंकि तो सत्य को आप छिपा सकते हो सत्य के प्रति आंखें मूंद सकते हो पर सत्य को नष्ट तो कभी कोई कर ही नहीं सकते असंभव है कि हम सत्य को नष्ट कर दे क्यों कि सत्य की परिभाषा ही वो है कि जब सब आवरण हट जाए तो जो अंत में प्रकट हो जो निरावरण हो और जिसके बाद और किसी आवरण का अस्तित्व न रह जाए वो अंतिम सत्य सारे आवरण हमारी मान्यताओं के हैं हमारे अज्ञान के हैं और यही मल हमने पढ़े थे आणव मल माई मल कार्म मन, ये मल है जिन आवरणों में निपटा हुआ है एक मनुष्य और हमको सत्य दिखाई नहीं देता आध्यात्मा इन मलों को हटाने की कोशिश करता है इन चश्मों को हटाने की कोशिश करता है ताकि आपको उस सत्य के दर्शन हो तो सके कि इसके मूल में ही जब परमेश्वर शिव ने इस ब्रह्मांड को बनाने की अवधारणा की तभी उसने जीवात्मा के ऊपर कंचुकों का जाग डाल दिया जो जीवात्मा है उसका अपना ही हिस्सा थी अपना ही हिस्सा के से जैसे मेरी एक उंगली और मैं नहीं देखना चाहूँ इसके ऊपर पट्टी बांधू तो मुझे दिखाई नहीं देगी इस पे घाव है पट्टी बांधी इस पे घाव नहीं है पट्टी बांधी कोई देख के नहीं कह सकता किस उंगली में घाव क्योंकि हमने उस पर एक आवरण चढ़ा दिया ऐसे हम हर जीव के ऊपर आवरण है जिस आवरण की वजह से हमें सत्य का अनुभव नहीं हो पाता और हमको सत्य के रूप में जो अनुभव होता है वो सत्य नहीं है और जो सत्य है उसका अनुभव नहीं हो पाता और इसी भ्रम का नाम माया है तो माया का एक जाल जिसने हमको पांच तरह से सीमित किया हमने पढ़ा है कला विद्या राह काल नीति पिछली बार इसको अपने डिस्कस किया ये पाँच तरह के आवरण हैं जो हमको सत्य से दूर कर हैं तो शिव ने अपनी शक्ति का विमर्श किया है जब देखा कि मैं अंदर जहाँ ती कि मैं कौन हूँ तो उसे उस शक्ति का जागरण आज हम भी जब अपना विमर्श करते हैं तो हमारे भी कुंडली में जागृत होने है जब हम गहनता से विमर्श करते हैं तो हमारी शक्तियाँ प्रबलतम होने लगती जैसे अंतर यात्रा करते हैं हमारी शक्ति प्रबल लेकिन हमारी शक्ति फिर भी सीमित है परमेश्वर शिव की चूंकि अन थी जिसका कोई विरोध नहीं था इसलिए उसकी क्षमता असीम बल्कि स्वतंत्र थी या उसकी शक्ति स्वतंत्र रूप में थी वो उसी को हमें विमर्श भी बोलते विमर्श का मतलब होता है अंदर झाँगना जब अंदर झाँकें तो वो आनंद से शराब क्योंकि मैं जो चाहूं कर सकता हूं हूँ क्योंकि उसमें असीम शक्ति है और उस शक्ति का मुझे कोई छोर नहीं दिखाई देता क्योंकि हम आकर अंदर झाँकें कि मेरे को एक पत्थर फेंकना है तो हमको छोर दिखाई दे देता है ज्यादा मुश्किल से 150 मीटर फेंक पाएंगे छोर दिखाई देता है क्योंकि हम अपनी शक्ति का जब आकलन करते हैं लेकिन उसकी शक्ति का आकलन परमेश्वर शिव जब करते हैं तो उनको उसका कोई छोर नहीं दिखाई देता कि मैं कुछ भी कर सकता हूं क्यों? कि हम पत्थर फेंकेंगे तो पृथ्वी की गुरुता शक्ति रोकेगी जब वो चाहेंगे कि मैं कुछ करूँ तो उसको कौन रोकेगा इसलिए उनकी इच्छा मात्र से हर काम होता चला गया क्योंकि विरोध करने की कोई संभावना नहीं थी तो वही शक्ति आनंद शक्ति थी जब उन्होंने अंदर देखा आनंदमय हो गया वही शक्ति इच्छा शक्ति बन गई जब उन्होंने परमेश्वर ने संसार बनाना चाहे उसी से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति बनी क्रिया शक्ति से संसार बना ज्ञान शक्ति से मैं बना हर किसी का मैं आपका मेरा सबका मैं जो है वो ज्ञान शक्ति है जो ये है वो क्रिया शक्ति से बना इस तरह संसार में भिन्नता आना शुरू हुई तो परमेश्वर शिव संसार बनाने की इच्छा करते सदाशिव हो उन्होंने जब उसका खाका बनाना शुरू करा जब वो खाका बन गया तो वो ईश्वर हो गए और जब पृथ्वी बना दी पृथ्वी का कंकाल बना दिया जैसे मकान बना देते अभी उद्घाटन नहीं हुआ रहने में गए शिव ने भी बना दिया संसार उसमें रहने नहीं गए उस समय तक वो कंकाल शुद्ध विद्या के रूप में था क्योंकि कणकण जानता था कि मैं शिव हूँ उसके लिए कुछ भी क्रिया बाकी नहीं थी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं थी कुछ भी करना बाकी नहीं था तो ऐसी परिस्थिति में वो अभी भी पूर्ण ज्ञानी था हर कण कण ज्ञानी था कि मैं शिव हूँ इसलिए उसको कोई इच्छा नहीं थी लेकिन इस खेल में मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा सारे खुले खुल हो, तो खेल में क्या मजा आएगा जब हरकण ज्ञान है कि मैं शिव हूँ तो उस खेल का अंतिम पड़ाव था कि मैं शिव हूँ ये जान लो तो पहले क्षण उसको मालूम था कि मैं शिव हूँ तो फिर खेल शुरू ही नहीं हो पाया तो खेल शुरू करने के लिए परमेश्वर ने अपनी स्वतंत्र शक्ति से एक माया की रचना की जिसके द्वारा हर कण भ्रमित हो गया उसको लगा मैं तो रेत का कण हूं उसको लगा मैं तो इंसान हूं मैं कुत्ता हूं मैं बिल्ली हर कोई भिन्न भिन्न मैं पैदा हो हर को अपनी सीमा दिखाई देने लगी इस तरह से जब भिन्नता शुरू हुई तो वो माया के पार पाँच कंचुक कला विद्या राग काल लेते जिनको अपन कई बार समझ चुके कला के द्वारा करने की क्षमता सीमित हो गई विद्या के द्वारा जानने की क्षमता सीमित हो गई क्योंकि वो तो पूर्ण ज्ञानी था और हम अत्यंत सीमित ज्ञानी हैं एक मिनट बाद का भी कुछ मालूम नहीं तो हम सीमित ज्ञानी होने के कारण उस के चुंगुल में आ गए राग जिसके द्वारा हम मोही हो गए क्योंकि हमको इस चीज़ की कमी है उस चीज़ की कमी है वो चाहिए ये चाहिए जब हर चीज़ की इच्छाएं जागृत होने लगे परमेश्वर शिव अपने आप में तृप्त उनको किसी तरह की कमी नहीं थी हमको जीवन भर कुछ कमी महसूस होती जीवन भर हमको कुछ ना कुछ एक दौड़ यही है संसार की दौड़ जब वो कमी महसूस होना बंद हो जाएगी तो हम रिवल्ट होकर वापस शिवावस्था तक पहुँच जाएंगे इसलिए गुरुदेव बोलते हैं इच्छा बराबर संसार शून्य बराबर शिव और इच्छा गुणित शून्य यानी इच्छा शून्य बराबर शिव क्योंकि तो शून्य का गुणा होते ही इच्छा समाप्त हो जाएगी इच्छा गुणित शून्य तो शून्य का गुणा किसी में भी होता है तो शून्य हो जाता है तो इच्छा शून्य बराबर शिव इच्छा संसार शिव शु, शून्य इच्छा शून्य संसार से विरक्त इच्छा शून्य वो शिव इसलिए जब इच्छाएं समाप्त होती है तो शिवत्ता अपने आप अंदर से हो जाए कर जाते क्योंकि क्यों वो तीनों मल समाप्त हो तो तब एक कला विद्याग फिर चौथा है काल जिसमें हम समय से बने भविष्य भूत पर तो वर्तमान पर भी हमारा सीमित अधिकार है और नियति में हम इस आकार से बंधे और एक कार्य कारण परिणाम से बंधे मतलब हम जो पढ़ेंगे वो जानेंगे जो नहीं पढ़ेंगे वो नहीं जानेंगे हमारा ज्ञान क्रम में बढ़ गया आज हम एक चित्र बनाना है तो हमको पहले एक तूले का चाहिए फिर एक कागज चाहिए या कैनवास चाहिए फिर एक रंग चाहिए और हम इसी क्रम में उनका उपयोग करके चित्र बनाए ऐसा नहीं कर सकते हम चित्र पहले बना रहे एक साथ इच्छा करते चित्र बनने तुली वूली की जरूरत नहीं पड़े हम पढ़े भी तो बाद में बुला लेंगे हम ऐसा नहीं कर सकते लेकिन शिव बिना क्रम के उनका ज्ञान उनकी क्रिया सब अक्रम कहलाती क्यों कि वहां पर कोई क्रम नहीं है क्यों क्रम नहीं है कि वो समय की सीमा से और अंतरिक्ष की सीमा से बंधे हुए नहीं और ये समय और अंतरिक्ष की सीमाओं का नाम ही है काल और नियति काल समय की सीमा में बंध जाना और नियति अंतरिक्ष की सीमा में सीमित हो जाना और जब हम अंतरिक्ष की सीमा में सीमित हो जाते हैं और काल की सीमा में सीमित हो जाते हैं तो हमारा हर कार्य क्रमबद्ध होता है आप ऐसा नहीं कर सकते बच्चा पैदा हुआ कि इसको पहले मेडिकल की एजुकेशन दिलवा देते हैं के जीवन बाद में पढ़वा देंगे आप ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा भी नहीं कर सकते कि समग्र रूप से एक साथ एक क्षण में उसको सारा ज्ञान आ जाए मात्र हर ज्ञान क्रमबद्ध आएगा इसलिए वो क्रमानुबद्ध रूप से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है या हम जो करते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से करते हैं ये दोनों क्रम काल और नीयति के परिणाम तो अभी हमने देखा ये छह तत्व तो हैं एक ब्रह्मकारी शक्ति माया और उसके पांच टाइम चुप इसके आगे जो, जो जीव बना उस जीव को कम्युनिकेशन की जरूरत थी क्योंकि जब शिव अकेला था तो किससे बात करें कोई बात करने की जरूरत ही नहीं थी वो सुंगे किसको वो खुद ही तो था और कोई भी चीज को सुने किस वो सुने किसको वो देखे किसको वो चखे किसको क्योंकि उसके अलावा कोई था ही नहीं लेकिन जब इनमें भिन्नता पैदा करी तो उसके लिए हमको इंटरेक्शन करना चाहिए क्योंकि हमको अगर कर्म फल में बांधना था जिसके द्वारा संसार ऑटो फीडबैक मैकेनिज्म से चलता चला जाए स्वयं अपना नियंत्रण स्वयं लड़े है ना जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती पानी भर गया तो बंद हो जाती है पानी खाली हो वगैरह फिर चालू हो जाती है इस तरीके का एक ऑटो फीडबैक मैकेनिज्म जिसके द्वारा हम स्वनियंत्रित यांत्रिक प्रक्रिया वो ऐसी बन गई जिसके द्वारा ये संसार अपने आप कर्म फल के द्वारा आगे बढ़ने लगा इसको आगे बढ़ाने का काम वही परमेश्वर शिव की आनंद शक्ति ने किया क्योंकि जितनी प्रोजेनिंग होती है जितना प्रजनन होता है वो हमारे आनंद शक्ति के द्वारा उसके उछलायमान होने से होता है इस तरह कैसे हम क्यों इतनी मेहनत करते क्यों पुरुषार्थ करते क्यों दिन भर कुछ न कुछ व्यवसाय करते हैं क्यों कि उस आनंद के लाल से एक आनंद के लाल से हम अपना ग्रहण करें कि हम क्यों करते हैं? हम तीर्थ क्यों जाते हैं? हम पूजा क्यों करते हैं? हम व्यवसाय क्यों करते हर चीज़ के पीछे अंतिम इच्छा है एक आनंद प्राप्त तो शिव की आनंद शक्ति हमको वो धक्के देती है संसार की दिशा में चले जाओ दौड़ते चले जाओ चलते चले जाओ तो इस तरह से उसने कम्युनिकेशन के लिए पांच ज्ञानेंद्रिय बनाई जिसके द्वारा हम इस ब्रह्मांड से जुड़ जाएं, जुड़े रहें आँख नाक त्वचा जीवान कान। ये पांच ज्ञानेंद्रिय बने अब इन ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान देने के लिए पांच तन्मात्राएं बनी शब्द स्पर्श रूप रसगंध शब्द बना कान के लिए स्पर्श बना त्वचा के लिए रस बना जुआ के लिए गंध बनी नाक के लिए और रूप बना आँख के लिए इस तरह से ये पाँच तन्मात्राएँ कहते ये पांच तन्मात्राएं इन पांच ज्ञानेंद्रियों का पोषण करती हैं इन पांच तन्मात्राओं को अब रहने की जगह चाहिए पाँच तन्मात्राएँ तो भावात्मक है इनको रहने की जगह चाहिए इनको रहने के लिए फिर पांच महाभूत बनाए गए जिसके द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड का कंकाल निर्मित हुआ इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश सबसे पहले बना आकाश जो कि ब्रह्मांड के जन्म के समय ही बन गया अब आप लोग तो कह रहे कि इतने क्रम में इतने बाद बना लेकिन शिव के लिए तो अक्रम था वो सब कुछ एक साथ बना उसको कोई क्रम क्रम तो हम अपने समझने के लिए कर हैं हमारी समझ के लिए क्रम है कि पहले बना आकाश आकाश के बाद बना वायु वायु के बाद बना अग्नि अग्नि के बाद बना जल और जंग के बाद अंत में बनी पृथ्वी जो जीव था उसको जो जानकारी मिलती थी पांच ज्ञान लें उस जानकारी को कम्प्यूट करना जरूरी था उसकी गणना संगणना करना जरूरी था कि मुझको क्या जानकारी मिले, और उस जानकारी के अनुसार मुझे कुछ एक्शन लेना था तो इस प्रकार से आठ अंग बने पांच कर्म कर्मेंद्रिया जैसे जीवान से मैं कुछ बोलता हूं पैरों से चलता हूं हाथों से कर्म करता हूं उत्सर्जन की क्रिया होती है और प्रजनन की क्रिया होती है ये पांच कर्मेंद्रिया बनी जिनके द्वारा मैं अपनी उपस्थिति इस ब्रह्मांड में दर्ज कराता हूँ और कुछ करता हूं जिसके परिणाम में फिर आगे जीता हूँ इस तरह से पांच कर्मेंद्रिय मारे लेकिन ये जो बीच में ज्ञानेन्द्रियों को कर्मेंद्रियों से जोड़ना इसमें बीच में कंप्यूटेशन जरूरी था आपने मुझे गाली दी और मैंने आपको मुक्का मारा आपने मुझे प्यार किया और मैंने तुमको प्रेम किया इस बीच में इस प्रतिक्रिया में आपने मुझे प्रेम किया आपने मुझे गाली दी आपने मुझे पुकारा ये मुझे कैसे पता लगा कि आपने मुझे पुकारा मेरे कान में आवाज आ गई लेकिन मुझे क्या मालूम ये मेरी पुकार है आपने मुझे अपशब्द कहे ये मुझे क्या मालूम कि मुझे अपशब्द है तो ये मालूम करने के लिए एक अनुभव का एकत्रित होना जरूरी है, और इस अनुभवकर्ता को बनाने के लिए अंतकरण का निर्माण अंतकरण के रूप में हम एक अनुभवकर्ता बन जाते वह अंतरण में क्या है मन बुद्धि और अंकार मन जो संकल्प विकल्प देता है कोई विकल्प समझाता है कि ऐसा कर लो ऐसा मत करो या फिर ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो वो लगातार विकल्प देता है और बुद्धि उन विकल्पों में एक विकल्प को सिर लगाती है हम ऐसा करें यह हर क्षण होता है कभी कभी क्षण भर में हजार बार हो जाता मैं ये शब्द बोलूँ या वो शब्द बोलूँ मेरे अवचेतन मन के भीतर इसका कंटिन्यूस कंप्यूटेशन चलता है इसकी संगणना चलती है। मेरे पूर्वानुभूत अनुभव मैंने जो जाना मैंने जो समझा जो मैंने अंतर्ज्ञान प्राप्त किया उस सब के द्वारा उस सब का मंथन करके एक शब्द मेरे मुँह से निकलता वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में एक शब्द मेरे मुँह से निकलता है� वो सब कुछ कंप्यूट करने के लिए मेरे पास एक मन और बुद्धि का औजार होना जरूरी है ये ठीक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसी कंप्यूटर के बाहर होती है ठीक सी की तरह है जो वो कंप्यूट करती है और बुद्धि तय करती जिसे तुमने तो गाली मुझे दी और बुद्धि तय करती है कुछ जवाब मत दो सामने वाला बहुत बलवान है पीट देगा तुम हम मुस्करा के दूर भाग जाते रहना तो भैया इससे पंगा नहीं लेना है अपने को ये बुद्धि में एक निर्णय लिया एक किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष निर्णय लिया क्योंकि वो उसको पूर्वानुभूत अनुभव है कि ऐसे व्यक्ति से घृणा खतरनाक है ऐसे ही इस शरीर में एक अहमता पैदा होती है कि मुझे इस शरीर की रक्षा करना है मुझे ये शरीर मेरा है ये मन मेरा है ये बुद्धि मेरी है और बाकी पर मेरे पास एक पर्स है लेकिन जान की कीमत पर तो पर्स पर्सन फेंक दूंगा मैं अगर मेरे को कोई लूटने आया तो कह दू पर्सनली मैं तो ये भाग क्योंकि मेरा अहंकार उस पर्स में उतना नहीं जीतता मेरे शरीर में मेरी अहंकार शरीर में ज्यादा है पर्स में भी है तो मेरा है बहुत मेरे को मेरे अपना लगता है मेरी अहंका मेरे बच्चे में लेकिन बच्चे से ज़्यादा फिर भी मेरे में जब दो में से एक चीज जान बचाने की नौबत आएगी तो बच्चे को फेंक दूंगा अपनी जान बचाने लूँगा ये सत्य है क्योंकि हम वो इसी का नाम अहंता है इसी अहंता का जब विकास होता है तो विश्वअंता बन जाती है और विश्वअहंता ही सर्वोच्च शिवत्व है जब विश्व मैं हूँ इस चमड़ी के बाहर निकल जाती है मेरी चितना इस चेतना का प्रकाश इस सीमा का उल्लंघन कर जाता है इस शरीर की सीमा का उल्लंघन करके जब वो विश्व में फैल जाता है तो वो प्रकाश समस्त ब्रह्मांड को अपना आंगलो के तरह स्वीकार। जब वो क्वांटम मैकेनिक्स की तरह ये विश्वास ये परिणाम ये अवधारणा उसके हृदय में बोध के रूप में प्रकट होती है ये ब्रह्मांड एक ही ब्रह्मांड ही शिव है और मैं भी शिव हूँ और मुझे से ही ये ब्रह्मांड है ना कि मैं ब्रह्मांड जब ये अक्रम रूप से समझ में आता है क्रमशः नहीं कि हाँ आज मैं समझ में आ गया कि फूल शिव है फिर कल समझ में आ गया ये शिवलिंग शिव है उसके बाद समझ में कि नहीं ये मंदिर शिव है ऐसा नहीं अक्रम रूप से शिवत्ता में समग्रता एक साथ समझ में आती तो ये छत्तीस तत्व हो गए शिव शक्ति सदाशिव विश्व शुद्ध विद्या माया कला विद्या राग काल नियती पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच महाभूत और पांच तन्मात्रा और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार अब मेरा जो संसार है जो अहंकार के कारण मेरे शरीर के बाहर जो मेरा संसार है वो प्रकृति है वो मेरी प्रकृति और मैं जो एक अनुभवी अपर्टसो इंपेरिकल इंडिजुअल बोलते हैं अनुभव करता व्यक्ति जिसको अपन इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो बोलते हैं वृष्टि जो इंडिजुअल है जो वृष्टि है वो है पुरुष और जो उस पुरुष के लिए संसार है जिसको वो भोगता है जिसमें वो कर्मफल भोगता है अच्छा फल अच्छे कर्म का बुरा फल बुरे कर्म का जब वो भोगता है वो उसका प्रकृति का हिस्सा है इसलिए मेरे लिए जो संसार है वो अलग है आपके लिए अलग है क्योंकि आपके कर्म के अनुकूल आपका संसार है मेरे कर्म के अनुकूल मेरा संसार हम क्या समझते हैं कि सबका संसार एक जैसा है जी सबका संसार अपना अपना संसार है क्योंकि इस संसार को हम अपने कर्म के अनुकूल देखते हैं जब तक कि हमारी आँखें पूरी तरह से नहीं खुल जाती जब हम हर जेवर में सोना देखने लग जाते तब हम हमारी आँखें खुल जाती और इसी का नाम प्रलय है यानी जैसा छोटा छोटा लय होता है कि यार एक झुमका था हमने उसको सोना बना दिया इसको हमने हमारी वो चूड़ी थी वो भी इसमें डाल दी तो उसका लय हो गया उस चूड़ी का लय हो गया झुमके का लय हो गया लेकिन पूरे ब्रह्मांड का लय हो जाए ब्रह्मांड मात्र शिव में समाहित हो जाए शिव में आहूत हो जाए पूर्ण ब्रह्मांड शिव में ही आहूत हो जाए और वो शिव ही बढ़ जाए तो इसका नाम है प्रलय इसी का नाम है तीसरी आँख तीसरी आंख का मतलब होता है हमारी इन चमड़ी की दो आंखों से जो हमको दिखाई देता है असत्य अब हमको उस उस असत्य के के पार देखने की क्षमता प्राप्त होगी अब हम पर्दे बाहर देख सकते हैं और संसार को शिव रूप में पहचान सकते हैं उसका नाम है प्रलय तो हम यहाँ पर अवधारणों की बात करते इसमें छत्तीस तत्व तो तो समझना जरूरी था इसलिए हमने इसको फिर से रिपीट किया इन तत्वों को और ये समय समय पर पुनरावृत्ति जरूरी है क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को हृदय नहीं करते तब तक हमको इस प्रतिविद्या के बगैर शिव शास्त्र को समझना कठिन हो जाता है हम जितनी अवधारणाएँ यहाँ कर रहे हैं उन अवधारणाओं के परिणाम में हर अवधारणा कोई सी भी धारणाएँ एक सौ बारह धारणाएँ उन धारणाओं के परिणाम में हमारा जुड़ाव आनंद के श्रोत से हो जाता है यह हमारा जुड़ाव अपने ही स्रोत से हो जाता है अभी अपने बात करी थी कि हर वस्तु शिव से जुड़ी है। वो चप्पल हो चाहे दरी हो चाहे मैं हो, चाहे आप हो हर कुछ शिव से जुड़ा है शिव से अभिन्न है और उसका अस्तित्व शिव के ही कारण है वरन वो शिव ही है अब ऐसी परिस्थिति में हम चूंकि नहीं जानते कि हम ऐसा है या, या ये बोध हमको नहीं तो हमको जिस क्षण ये बोध होता है कि हम शिव ही हैं उससे भिन्न नहीं है तो उस क्षण आनंद से जुड़ जाते तो हर धारणा उस मन को हटाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह करने के लिए एक प्रबल प्रेरक है प्रबल कारक जो अक्रम रूप से बिना देर किए क्षण भर में आपको शिवत्वता प्रदान करते शुरू शुरू में जब अनुभव की या बोध की या हमारी क्षमताओं की सीमाएं होती है कमी होती है तो उस समय क्षण भर को ये बोध पैदा होता है गुरुदेव कहते हैं कि वही वास्तविक शिवत्ता का आरंभ है लेकिन ये बोध बार बार आने लगता है लंबे समय रहने लगते हैं लेकिन फिर आप जब तक शरीर में फिर लौट लौट के संसार में आ जाते का मतलब यह नहीं है कि उसी परिस्थिति में जाकर वहां से न लौटो शिवत्वता यह है कि आप परम स्वतंत्र हो इसलिए आप क्षणभर में बंधन में आ जाओ क्षण में स्वतंत्र हो जाओ आपके पास इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि आप जब चाहो बंधन में आ जाओ जब चाहो स्वतंत्र हो जाओ यानी पूरे विश्व में आवागमन जीव से लेकर शिव तक की हर स्थिति में आवागमन करने की पूर्ण स्वतंत्र प्राप्त कर लेता है हमारी सीमित उदाहरण तो शिव स्वरूप हो गया मतलब वो अब न तो कोई बीमार पड़ेगा न दुखी होगा न उसको ठंड लगेगी न पसीना आएगा न भूख लगेगी बिल्कुल भी ऐसा नहीं उस शिवत्ता को प्राप्त करने के बाद भी इस शरीर के रहते नैसर्गिक प्राण संबंध हमने सूत्र पढ़ा था उस कि इस प्राण के शरीर में रहते हुए वो योगी समस्त शारीरिक कष्टों को भोगेगा जो उसके पूर्व अनुमानित कर्मों के अनुकूल हैं या उसके पूर्व कर्मों के फल हैं उन फलों को वो निश्चित भोगेगा लेकिन उनको भोगते वक्त उसकी अहंता फिर भी अपनी इसेंशियल सेल्फ में या अपनी आत्मा में ही रहेगी अपनी चेतना में ही उसकी अहंता रहेगी मैं चैतन रूप हूँ इन दुखों से वो तात्कालिक रूप से आह भी भरता है ठंड लगती है तो हृदय भी होता है लेकिन इन दुखों से वो आहत नहीं होता इन दुखों से आहत नहीं होता वो कर्मफल में नहीं बनता क्योंकि उसको अब और नए कर्मफल कभी भी असर नहीं करते क्योंकि वो पूर्ण शिवत्वता की स्थिति में आ चुका तो हर धारणा अंत में उसका परिणाम शिवत्ता की प्राप्ति है अब इसमें कुछ धारणापन आज पढ़ते सम्यक बाहु पुंचितो उपनिष्या मनोपूर्वक ये धारणा इन धारणाओं में कभी हम तार्किक रूप से इनको नहीं समझ सकते लेकिन इनको समझने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इन को समझने के लिए दिल लगाने की जरूरत है ये धारणाएं दिल से समझ में आ सकती हैं और दिल से ये शिवत्ता को अनुभव के स्तर तक उतार सकते हैं ये धारणाएं दिमाग से ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी वो कहते हैं कि आप इस तरीके से टिक के बैठ जाइए और अपना ध्यान अपने बगल में अपने कांख के, के स्पेस में यहाँ पर उस ध्यान को केंद्रित कर लीजिए अपलक वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें और अपने समस्त अस्तित्व को यहाँ पर सीमित करें लें अपने काम और पूरे आराम से बैठने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिनाई से बोलें बल्कि यहाँ का क्या हो आप आराम से हाथ से टिका दें और बैठें इस तरह से जब आप बैठते हैं और अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित करते हैं आप किसी सीमित धर्म के अनुयायी से ऐसी बात करें तो बोले क्या हुआ पर हार्थिक आदर्श भगवान मिल जाएगा क्योंकि यहां पर क्रिया गौण है आपकी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है महत्व तो आपकी क्रिया का कम है महत्व तो आपकी कमिटमेंट का ज्यादा है आपकी प्रतिबद्धता का महत्व तो ज्यादा है जिस प्रतिबद्धता से आप शिव से अनुग्रह का आग्रह कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि यहां पर मन को जब हम विचारहीन करते हैं तो अक्रम रूप से पूर्ण ब्रह्मांड का तो हमारे हृदय के अंदर बोधित हो जाता है ये इसकी मूल भावना है जब हम यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ध्यान हमारा एक छोटे से स्पेस में लेकिन उस जगह पर जब ध्यान की गहनता बड़ी चली जाती तो एकाएक विस्फोट होता है कि पूर्ण ब्रह्मांड हमें शिवस्वरूप दिखाई देने लगता है ये एक प्रकार का आणव है इसलिए इसको बार बार करना पड़ेगा जब आप बार बार करेंगे तो धीमे धीमे शिवत्ता का अनुभव गहराता चला जाएगा एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी स्थूल रूप से भाव से स्तर दृष्टि निपत्यचित अचिव निराधारम मन करवा शिव अब ये है ना हो पाए? ये बोलते हैं कि स्थूल रूप से जो बाहर जो संसार में भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई दे रहे हैं मटकी रखी है बकरी घूम रही है घड़ी लगी है पंखा चल रहा है लोग चल रहे हैं तो आप इन सब स्थूल रूपों में भाव को स्थिर करें, आप आँख से इन सबको देख रहे हैं लेकिन किसी एक को नहीं देख रहे जैसे आप सड़क पर देख रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति पर निगाह जाती का, जा रा, गए, जा है चलिए किधर जा रहा है रामलाल जी दिख गए किधर जाना है ऐसा नहीं वो समस्त ब्रह्मांड के ऊपर समस्त संसार की चलती फिरती और स्थिर चीजें जड़ चेतन सब में एक स्थिर भाव से देखता है आंखें खोल के अचीरा अचीरण अचीरण का मतलब होता है बिना देर के चिर का मतलब होता है लंबा बहुत देर हम कहते हैं भाव है न तुम्हारी लुमो बहुत लंबे हो जाए चिर का मतलब होता है लंबा चिरकाल ये ना बहुत लंबे समय बाद लेकिन यहां कहते हैं अचीर्ण यानी ने अभी इसी वक्त बिना देर किए अचीरण निराधारम मना कर दवा शिव्रजन तो ऐसा जब वो करता है तो बिना देर किए क्षण भर में वो अपने शिव स्वभाव को उजागर कर लेता उसे अपने समस्त ब्रह्मांड का अक्रम ज्ञान क्षणमात्र में हो जाता है कितनी विशिष्ट और जबरदस्त धारणा है क्योंकि आप सब कुछ देख रहे हो किसी एक चीज को नहीं देख रहे सबको आंख खोल के देख रहे हो समस्त स्थूल संसार को देख रहे हो अपलक निहारो रहो और आपका अब ध्यान कहां है आपके अंदर इस संसार को निहारो ध्यान आपके अंदर उस चेतन तत्व का प्रकाश है सब कुछ आपका ध्यान आपके अंदर बाहर देख रहे हो एक किताब रखी है उस पर रामायण लिखा है लेकिन मेरे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि रामायण है चाहे सामने कुरान है चाहे सामने व्यक्ति बैठा है चाहे सामने पत्थर रखा है वो सभी कुछ उसी चैतन्य का प्रकाश है तो इस रूप में वो भिन्न भिन्नता कुछ भी नहीं दिखाई देगी वो आप, आपका ध्यान पूरा अंदर श्याम हो पाए है और इससे अच्छी यानी इससे तीव्र शक्तिपात होता है जब आप अपने आप को के बना लेते हो तो इससे तीव्र शक्तिपात के द्वारा किसी क्षण एकाएक रोंगटे खड़े हो जाते और ऐसे ही किसी क्षण जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था वो क्षण भर में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के बोधित हो गए ऐसे ही आपका एकाएक अंदर से चैतन्य स्वरूप प्रकट हो जाता है, वो सारे मल क्षणभर में मिलीन हो जाते हैं मत्चिवे विस्फारिता से मध्य निक्षिप चेतना होच्चारण मनसा कुरत शांत प्रलियित ये फिर यहाँ पर एक धारणा है जो खेचरी मुद्रा के बारे में इसमें क्या करता है साधक अपना मुंह खोलना रखता है आराम से बैठ जाता है कहीं कुर्सी पे, जमीन पे, आसन पर अपना मुंह खुला रखता है जीभान को ऐसा उल्टा उल्टा कर देता है तालू की तरफ और अपलग बाहर देखता है या भू मध्यम में अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है या अपनी दोनों बाहों के बीच में अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है और मानसिक रूप से ह का उच्चारण करता है लेकिन ह कैसा ह में हलंत लगा हुआ यानी ह के साथ हम अ भी बोलते हैं हम जब भी ह बोलेंगे तो ह बोलेंगे ह में जो आधा ह हम बोले नहीं सकते खाली आधा ह कैसे बोलते अगर हम आधा ह बोलेंगे तो आसपास के शब्दों को बोले बगैर हम खाली आधा ह नहीं बोल सकते जैसे हम आधा बोल सकते हैं जिहुआ तो जिन्हुआ में आधा है लेकिन ये पूरी जिह बोल सकते हैं खाली आधा है नहीं बोल सकते लेकिन हमको मानसिक रूप से खाली आधा ह बोलना है इसको अनज का बोलते इस क्रिया को अनज का इसके तकनीकी शब्द है अनच यानी अनज के रूप से हमको ह का उच्चारण करना है ह ह लेकिन हमें अ आ जाता है इसलिए इसका मानसिक उच्चारण करना है वास्तव में तो कर ही नहीं सकते आप क्या करना है जीबानु उल्टी करना है मुंह खुला रखना है आंखें भूमध्य पर केंद्रित करना है इस तरीके से और मानसिक रूप से ह ह का उच्चारण करना जो बिना अ के यानी शक्ति जो बिना शुल्क हम उस शक्ति की कल्पना ही नहीं कर सकते जो बिना शुल्क है इसलिए हमको मानसिक रूप से ह ह का उच्चारण करना है हम इसका अगर उसका दूसरा आध्यात्मिक पक्ष देखें तो इससे शक्ति आपको शिव तक ले जाती ये शक्ति का आह्वान है हर शक्ति बीज है और ये आपको शिव तक शिवत्वता तक ले जाता है इसलिए मध्य जीव में ना जीव को मुंह में खुले मुंह के बीच में स्थित करना है और सारा ध्यान मुखगुहा केंद्रित करना निगाह यहाँ केंद्रित करना ध्यान मुख्य के और हक का उच्चारण बिना अ के यानी बिना स्वर के स्वर विहीन हक उच्चारण का आसने शयने स्थित्व आसने शयने स्थित्व निराधारम विभाव स्वदेह मनसिक से क्षीण क्षण क्षीण क्षण भय स्वते मनसी क्षीण है क्षणा क्षीणा क्षण भवे क्षीणा क्षण मतलब आशयविहीन क्षीण का मतलब होता है जो छूट गया जो छूट गया क्षणातने एक क्षण में आशयो है ना? बिना आशय वाला हो जाता है यानी मानसिक रूप से वो बिना आशय वाला शिव स्वरूप हो जाता है कब हो जाता है वो आसने सने यानी जो आपका आसन है सोने का आसन है जिस पर आप बिस्तर बिछाते हो और सोने की इतनी विशिष्ट बातें हैं कि आपके घर परिवार में जो सब कुछ उपलब्ध है उन्हीं साधनों का उपयोग हम शिवत्ता हो के ले हम भी कह रहे हैं कि आप कहीं विशिष्ट स्थान पर जाए कि पहाड़ पर जाएं, बल्कि वो कह रहे हैं कि आपके घर में जो रोज़ सोने का बिस्तर है जो सामान्य नर्म बिस्तर है उस आसन पर बिना तकलीफ के आराम से बैठ जाएं या लेट जाऊँ निराधारम विभाव यानी यानी ऐसी कल्पना करें कि मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ इस ये आसन है ही नहीं जब आप ये कल्पना करेंगे कि मैं बैठा हूँ और ये कल्पना तब करना आसान हो जब तो आप बिल्कुल स्थिर चित्त बैठे हूँ बिना हिले डुले बैठे आप ये कर सकते हैं बहुत आसान है जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे हो क्योंकि ना तो कुछ चुभ रहा है आप आप अपने उस बिस्तर पर जिस बिस्तर पर रोज सोते हो उस पर बैठे हो पैर लंबे करके बैठे हो या आप आराम से तके के सहारे टिके हो या लेटे हो उस परिस्थिति में अपने आप को निराधार भावना करिए कि मैं तो बिना आधार के इस अंतरिक्ष में सस्पेंडेड हु, लटका हुआ होता है कि गादी विलीन हो गया तकिया विलीन हो गया और उस स्थिति में उस गादी और तके के साथ सारे विचार भी विलीन हो जाते हैं मानसिक जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएँ हैं संकल्प और विकल्प हैं वो सभी उसी क्षण विलीन हो जाते हैं जैसे ही गादे तके विलीन होते हैं उसी के साथ में आपके संकल्प विकल्प में विलीन हो जाते हैं और उन संकल्प विकल्पों के विलीन होते ही भैरव अवस्था प्रकट हो जाती है भैरव अवस्था वह अवस्था है जहाँ हम आँख बाहर खुली रख के बैठे हैं पूरा ब्रह्मांड हमको दिखाई दे रहा है और हमारा सारा ध्यान उसकी भिन्नता पर नहीं है क्योंकि हमारा सारा ध्यान उसके श्रोत पर है जो हमारे भीतर तो वो भैरव अवस्था है और इस मुद्रा को बोलते हैं भैरव मुद्रा जब हम आंखें खोल के बैठे हैं और सब कुछ हमारा ध्यान अंदर है जैसे इस चित्र में दिखाए तो यही आप बिस्तर पर लेट के आराम से तके के सहारे बैठ कर ऐसा कर सकते हैं अभ्यास अगले चला समय स्थित शनिवा देह चालना प्रशांत मान से भावे देवी दिव्याध हो दिव्योध मापनो ये भी बड़ी अच्छी भावना है चलासने स्थित शनेरबा बेह चलनाथ जब हम या तो कभी बैठे होते हैं तो एक रॉकिंग चेयर होती है जो ऐसे ऐसे आगे पीछे होती रहती है उसके पहिये की जगह दो अर्धचंद्रात्मक लकड़ी गुट के गुटके लगे रहते हैं जो आगे पीछे आगे पीछे डोलते रहते हैं है ना तो उसके ऊपर ऐसे आगे पीछे डोलते रहिए या अपने शरीर को एक रिदम में एक लय में आदमी हिलाता रहता या ताने पर बैठ जाइए और घोड़ा जब चलता है तो उसकी लय के साथ में आपकी लय मिल जाती है घोड़ा जिस गति से चलता है उसी के साथ में आपकी शरीर की युक्ति बैठ जाती तो सारे विचार उस लय के साथ विलीन हो जाते हैं जितने विचार हैं लेकिन आपको प्रयास करना पड़ता है ना, आप ये करते करते भी घर के दुकान का हिसाब करो तो होता लगता है क्योंकि आप जब प्रतिबद्ध हो कि मुझे शिवावस्था प्राप्त करना है तो आपकी योग्यता बढ़ाने के लिए आपको संसार से विरक्त होने में कठिनाई है तो उस कठिनाई को आसान करते और ये आपको विरक्तता के उस स्तर पर नहीं ले जा रहे कि आप किसी चीज़ को छोड़ दो कि को छोड़ दो कि मकान को छोड़ दो बिस्तर को वो तो कह रहे हैं बिस्तर पर बैठ के ध्यान कर किसी भी तरह का कोई ऐसा बंधन है नहीं कि आप मत करो क्योंकि हम शिव हैं इस ब्रह्मांड के भाषा हैं तो हमारे पर सीमाएं नियम लागू कैसे होंगे सीमाएं और नियम वहां लागू होते हैं जहां पर कि हम इसके अनुगामी अनुचर हों लेकिन हम तो यहाँ के मालिक हैं अपने घर में आप किस कमरे में सोते हो किस कमरे में बैठते हो कब पानी पीते हो कब रोटी खाते हो कौन रोक सकता क्योंकि आप मालिक तो ब्रह्मांड के मालिक हो तो आप पर कौन से नियम इसलिए ये सारे धारणाएं किसी भी विधि क्षेत्र से परे किसी भी तरह की सीमाओं से परे तो वो कहते हैं कि आप किसी भी चलित आसन पर बैठ जाए चलासने का मतलब है चलित आसन चलित आसन हो सकता है टांगा रेलगाड़ी हो सकती है जब चलती है तो उसके वाइब्रेशन महसूस होता है मोटर गाड़ी हो है। जिसमें एक रुदन हो एक लय हो उस लय से आपका शरीर जुड़ रहा है न तो आप उसमें रॉकिंग शेयर का यूज कर सकते तो किसी भी चलित आसन पर यानी आपका आसन खुद या लय से चल रहा हो उस समय उस लय के साथ में आपके विचार में लय हो जाता है जाते। एक रिदम के साथ में आपके विचार लय हो है जाते हैं और आप एकाएक उस भैरव स्वरूपता को प्राप्त करते हैं भैरव का अनुभव अगर हमको एक बार हृदय में आता है तो हम उसको बार बार और प्रगाढ़ता से और गहराई से अनुभव कर सकते ऐसा करने के बाद जब हम करते हैं तो हम अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करते हैं हमारी नज़र बदल जाती है व्यवहार बदल जाता है लोगों को देखने की नज़र बदल जाती है लोगों से हम जो तो प्रतिस्पर्धा करते हैं घृणा करते हैं ईर्ष्या करते हैं कभी कभी उन लोगों के प्रति हमारी राय गलत होती है वो सब बदलने लगती है हृदय में करुणा प्रेम आनंद ये सब कुछ प्रकट होने लगता है क्योंकि जहाँ शिव तती है वह आदमी का व्यक्तित्व बदल जाता और वही व्यक्तित्व उसको इस संसार के समस्त कर्म फलों से मुक्त करते है तो कितने छोटे छोटे से बातें हैं टिकना है चरित आसन में बैठना है गाड़ी लेकर सोना है ऐसे काम जो हम रोजमर्रा के अपने समय निकालकर 10-5 मिनट इसको निश्चित रूप से करते थे इतनी छोटी छोटी धारणाएँ हैं छोड़ी -छोड़ी है। और ये धारणाएँ आपको ये जैसे श्यामा उपाय की धारणा है आपको आपका चित्त जो है भटकने से रोम देगी वो लय है ना इसका सबसे अच्छा उदाहरण मान लो लोरी बच्चों को जब लोरी सुनाती है माँ तो बच्चा आसानी से सो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो अंदर प्रतिक्रियाएँ चल रही होती हैं उसके बाल मन में, में जो प्रतिक्रियाएँ चल रही होती हैं कहीं से डर लग रहा है कभी भूख लगी थी कभी खाने को मिला भूख लगी खाने को नहीं मिला उन सब चीज़ों की हृदय के अंदर या उसके अंतकरण के अंदर रिकॉर्डिंग चालू हो है पैदा होते रिकॉर्डिंग चालू हो है और उस के अंदर बहुत सारे भयानक अनुभव होते हैं और भूख लगी थी पर खाने को नहीं मिला दूध मिला ही नहीं उस वक्त वो अनुभव उसको डरावना हो जाता है कभी दूध पीने लगा उसके नाक बंद हो गए माता के स्तन से तो उसको सांस रुकने लगी तो घबराहट होने लगी तो उसको वो सारे जो भयानक अनुभव होते हैं उन अनुभवों से संसार का अनुभव शुरू हो जाता और वो डरने लगता है देने लगता है, रोने लगता लेकिन जब उसको माँ लोरे सुनाती या गीत सुनाती तो गीत के लय में उसकी विचारों के लय शांत हो जाते उसके विचारों के लय उस गीत के लय के साथ में मिल जाती और वो आनंद शक्ति से जुड़ जाती और वो आसानी से सो जाता है बच्चा और यही भावना हम इतने बड़े हो गए इतने अनुभव हो पहाड़ इकट्ठे कर लिए उन पहाड़ों को भी तो विलीन करना है जब तक हम इन पहाड़ों को ज्ञान के अनुभवों के जानकारियों के मान्यताओं के संस्कारों के पहाड़ों को हम जब तक विलीन नहीं करेंगे तब तक शिवावस्था कैसे प्राप्त होगी तो इनको विलीन करने के एक छोटे छोटे तरीके हैं। एक प्रकार की लोरी है जैसे बच्चों को हम सुनाने के लिए रिदम ऐसे ऐसे से से करते हैं ऐसे ऐसे चलाते हैं या झूले में डाल देते हैं वो झूला झुलता रहता है यह क्या है वही है कि उसके अंतर चेतन की जो लय है जो शोर बनी हुई है उसको संगीत में बदल दे हमारी जितनी मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं वो शोर हैं और उस शोर को संगीत में बदलने के करीब संगीत परमेश्वर के करीब है शोर संसार का प्रतीक है संगीत परमेश्वर का और ये विदम लय उस शोर को शांत कर देते और इस तरह से हम उस परमेश्वर शिव के करीब पहुँच के उसमें विलीन बिली हैं। और इस शैली को छोड़ने के बाद में हमारे लिए कोई कर्मपल शेष नहीं रहता कितनी सरल सहज छोटी सी बात लेकिन इसके लिए क्या होगा मान लो आपको छोटा बनना पड़ेगा लोरी सुनने वाली उम्र में जाना पड़ेगा सारे अहंकार कि मैं क्या हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मेरी क्या हैसियत है संसार में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक इतनी हैसियत उन सारी हैसियतों को ताक पर रखना पड़ेगा क्योंकि जब हम बच्चे बनने जा रहे हैं तो इतना बोझ लेके बच्चे नहीं बन सकते इसलिए वहीं उन लोगों को ये क्रिया राश आएगी जब वो उस उम्र में चले जाएंगे जहाँ वो लोरी सुनते थे या माँ की गोद में बैठ के झूला झूलते थे तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अगर हमारे अंतर्मन में उतर गई तो इनमें से कोई सी भी छोटी से छोटी बात आपको शिवात्मता का अनुभव दे सकती इसमें कोई संशय नहीं ये गुरुवाणी या असत्य हो ही नहीं सकती इसलिए हम प्रयास करते गए और इस बार भी चूंकि थोड़ा सा बात कंटिन्यूस में चली गई हम आप अगली बार से एक पंद्रह मिनट का समय प्रश्नोत्तर के लिए रखना चाहते हैं जहाँ पर कि आप आपस में चर्चा करें हृदय में कई बार प्रश्न उठते हैं जैसे आपने एक प्रश्न आज पूछा था लेकिन वो प्रश्न अगर आप सबके सामने पूछेंगे तो शायद सबका फायदा कई बार प्रश्न हमारे उठते हैं हम समझ नहीं पाते उन प्रश्नों को उत्तर नहीं पाने की कोशिश कर पाते किसी एक के भी हृदय में कोई प्रश्न उठता है वो सबका फायदा इसलिए आपस में चर्चा करेंगे तो थोड़ा अंतिम दस पंद्रह मिनट का समय हम उस चर्चा के लिए रखेंगे और जो ध्यान की विधियां हैं कुछ जो सामूहिक हैं किसी दिन हम उस चर्चा के बजाय वो ध्यान की विधि से या धारणा की विधि से ध्यान करेंगे तो अंतिम पंद्रह मिनट इस चर्चा से विलप कुछ करेंगे इस चर्चा को हम पिस्तालीस मिनट की कर देंगे हाँ ये जरूर है तो कि शाम को नौ बजे शुरू हो जाएंगे और हम उसको ठीक पिस्तालीस मिनट की कर देंगे और उसके बाद में हम मिनट तक आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो आज एक महीन